मम पुराने प्राण चक्ष छाद्य परिषद प्रथम अध्याय दसम खंड तो कुछ विचार हो गया है आगे एकादश खंड आरंभ होने जा रहा है जिसमें एक उशस्ती चाक्राए की कथा आ रही है मानी यज्ञ संबंधी चर्चा चल रही थी तो यज्ञ में प्रस्तोता कैसा होना चाहिए उद्गाता कैसा होना चाहिए प्रतिहरता कैसा होना चाहिए मान प्रस्तुता को जो प्रस्ताव भक्ति के देवता है प्रस्ताव भक्ति में अनुगत देवता को तो जानना जरूरी है ना जानता हुआ करे उसके समक्ष कोई विद्वान यदि उसको बोले तेरा सिर गिर जाएगा जगह यदि बोले तो इसी प्रकार उद्गान करने वाला जो सांगेदी होगा उद्गाता, तो उद्गीत भक्ति में जो भक्ति का जो देवता होगा अनुगत देवता उसको जानना जरूरी है यदि तो नहीं जानता हो कोई जानकार व्यक्ति बोले तेरा से जाएगी जानना चाहिए उसी प्रकार प्रतिहर्ता अपने मंत्रों के द्वारा बिगड़ों के दूर करने वाला होता है प्रतिहर्ता यज्ञों में प्रस्तोता उद्घाता प्रतिहर्ता तीन ब्राह्मण विशेष होते हैं और एक ब्रह्मा होता है तीन वेद के एक एक, एक ज्ञाता जो होगा वो एक एक है और एक तीनों वेदों का ज्ञाता होगा तो ब्रह्मा होता है तो इनको ऋग्वेदी प्रस्तुता देवता की स्तुति करने वाला और श्यामेदी उद्गान करने वाला और ऋग युर्वेदी जो होगा अपने यज्ञ कर्मों के द्वारा विग्नों को दूरी करने वाला प्रतिहत्ता होता है तो ये, उन उनमें अनुगत देवताओं को जानना जरूरी है नहीं जाने तो स्थिति उपराण ने बताया इन तीनों को कि तुम्हारा सिर गिर जाता मैंने नहीं बोला कोई ऐसा बोलता तो जब सिर्फ जाता ऐसा कहा तो सबके सब चुप हो गए उन देवताओं के जानने की इच्छा है उनको हम जिनकी स्तुति कर रहे हैं उद्गान कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं वो देवता कौन है जानना चाहते हैं इसलिए चुप हो गए ऐसा आया इसके आगे जब तीनों ऋतव लोग चुपचाप हो गए तो यजमान जो राजा है वो उनके पास आकर के कहने लगे आगे मंत्र है तथा हि नम यजमानो वाचा भगवन् तं बाहं विविदिषाणि देहि भगवन् नमः महायै विविदिषाणि उषस्किरस्ति चक्रायै इति होवाच तथा हि नम यजमानो वाचा भगवन् तं बाहं विविदिषाणि देहि भगवन् नमः महायै विविदिषाणि उषस्किरस्ति चक्रायै इति होवाच तीनों ऋतुक जब चुपचाप हो गए तीनों को ऋक् से बोला जाता है यज्ञ के कर्म करने वाले होने से ऋतु कहा जाता है वैसे अथम अथा एनम मने उठि चाग्रायम तो उषस्थि चाग्रायण की कहानी चल रही है ये, यह तत्श यहाँ यह तत्व स्थान में एना आदेश हो रहा है इस उषस्थि चाक्रह ऋषि को यजमान हुआ यजमान जो राजा है राजा ने कहा भगवंतम भाई अहम विविधिशाणी मैं आपको जानना चाहता हूं ऐसा कहा भगवंतम आपको विविदिशाणी जानना चाहता हूं। देखो तो विवेदिशाणी होना चाहिए जब सन प्रत्यय लगा हुआ विदात उसे पूर्ण होना चाहिए किंतु तो सन की तो रखा है रुद्र बिद मुसग्रही स्वती प्रक्ष सूत्र है उसे सन तो रखा है व्याकरण पढ़ने वालों ध्यान से पढ़ना चाहिए संकीत हुआ इसलिए बोला हुआ इसलिए व्यक्तुम इच्छाणी विघ दिशा में आपको जानना चाहता हूँ आपका परिचय जानना चाहता हूँ ऐसा पूछा इमान ने पूछा तब तो वो कहते हैं उस्ती अस्तित्व जागरण मैं चक्र का संतान उसे उन्होंने उत्तर दिया ऐसा कहा मैं चक्र का संतान हूँ चक्र जी मेरा संतान मेरा नाम उत्ति है ऐसा उत्तर दिया अपना परिचय थीक, कहा अथ हम इत्यादि का व्याख्या कर करते भाषिका अथवा मैंने अनंतरम किसके अनंतर जब तीनों ऋपुप चुपचाप हो गए मुर्दा के भय से और उस देवता को जानने की इच्छुक है जन देवता देवता अनुगत है उदगिरत भक्ति में अथवा प्रतिहार भक्ति में जो देवता है उनकी अनुगत है उनको जानने की इच्छुक है इसलिए चुप हो गए चुप होने का अनंतर पश्चात अतः पश्चात पाच कहा अथवा मैंने अनंतरम अनंतर जब तीनों ऋत्यु के चुप होने पर हा प्रसिद्ध है एनम उषस्तिम एनम का अथम उषस्तिम यहां को यजमानों राजो आचा यजमान जो राजा है उन्होंने कहा भगवंतम भाई पूजा भगवंतम माने आप सम्मानीय को मैं, सम्मान भगवा, आप सम्मानी सम्मान सम्मान मैं जानना चाहता हूँ भगवत शब्द सम्मान अपनी करना चाहता हूँ और भगवान भगवान मत आप सम्मानीय हैं। आइए भगवान बोलते हैं सम्मान के प्रयोग होता है भगवत शब्द इसलिए भगवंत मैंने पूजा आप सम्मान के योग्य है अहम विभिषाणी वेदित इच्छा मैं जानना चाहता हूँ आपको आपका परिचय मैं जानना चाहता हूँ ऐसा राजा नेता वेदित इच्छा में धूपते ऐसा राजा इति होता है राजा ने ऐसा कहने पर उशस्ति रश्मि चाकड़ा है हाँ ऐसा बोला मैं चक्र का संतान उशस्ती हूं ऐसा उत्तर दिया तबापि स्त्रोत्रपथम आगतो यदि यदि तुम्हारे कान में भी मेरे बारे में बातें आ सकती होगी मानी प्रसिद्ध ऋषि थे वो उन्होंने कहा तबा स्रोत्र पथम आ गए यदि यदि तुम्हारे यदि यदि लगा के बोला यदि तुम्हारे कान में भी शायद आया होगा मेरे बारे में जानकारी होगी धर्म परंपरा से सुना होगा मैं उत्ति चक्र हूँ चक्र का संतान उत्तर ऐसा उन्होंने उत्तर दिया था प्रवित पृष्ठ भावा तथा शब्द चुप हो गए तो से यज् राजुषि से यजमाजा कीर्ति लोग चुपचाप हो गए तो राजा ने कहा ये कहा आगे मंत्र है सहोवाच भगवंत अहम ये सर्वैरात्मज पर्यशिषं भगवत वा अहम अब्वा अन्या नृषि सहोवाच भगव अहमे सर्वरार्तिज्यिषम भगवत वा अहम राजा सहोवाच राजा सन राज राजा ने कहा वाच कगव अहमे मैं मैं आपको हि हम ये भी सर्व आदि पर शिपम ये जो ऋतु कर्म जितने भी होने वाले हैं इसके लिए मैं आपको ही ढूंढ रहा था परिता ये शिपम परेशम ये शिशम ये शु शुछा। इच्छाया हम लोग लगा रहे ये शीशम मैं आपको ही ढूंढ रहा था इस काम के लिए आपका अन्वेषण किया मैंने भगवत हो भाई अहम अभित्वा आपको मैं प्राप्त नहीं कर सका यहां दिल्ली लाभे धादू है अभित्वा प्राप्त नहीं कर सकता प्राप्त कर अन्यान अभशि अन्यों का वर्ण कर दिया ईश्वर के अन्य ऋषियों को वरण किया है आपको आप नहीं मिल पाए मैं आपको बहुत आपके बारे में अन्वेषण किया किंतु तो आप नहीं मिल पाए इसलिए मैंने अन्यों का वर्ण कर दिया राजा ने कहा वास्तव का जैसा यजमान उच उस यजमान जो राजा ने कहा सत्यम एवं अहम भगवंतम बहुम अश्रवश जब उन्होंने कहा था यदि तबा स्तुत्र सूत्रपथम आ गो तो यदि कहा था मैंने बहुत आपके बारे में जाना सत्यम एवं अहम भगवंतम बहुत गुणम अस्त्र बहुत गुण वाले जो आप हैं आपके बारे में मैंने सुना सुना मैंने सुना है आपके बारे में अस्त्रोषण सर्वैर सा। सा। स सा। ऋत्विक कर्मधेर अर्पित जय परिषम पर्यशम कृतवान ये सारे जो कर्म होने वाले हैं तीनों वेदों का कर्म जो भी होगा ऋत्विक कर्म जितने भी हैं इसके लिए आपको ही मैंने परिवेषण किया था अन्वेषण किया था इसमें वर्ण करने के लिए अन्वेष्य और अन्वेषण करके जब ढूंढा आपको अन्वेषण करके भागवत हो आपको अन्वेषण करके भाई मैंने प्रसिद्ध है अहम अभित अलाभेना मैं प्राप्त नहीं कर सका आपके अलाभिक अलभ अलाभ होने से प्राप्त न होने से अन्य इमान अभषि वर्तमान रश्मि मैंने इन ऋषियों को वर्ण किया दया अभषि मैंने वरण किया ऐसा कहा ठीक है कहते हैं चाकरायान से वचनम अंगीकरोती चाक्रायण ने कहा था मैं उशस्ति चाक्रायन हूं यदि तुम्हारे कान में भी ये बातें आई होगी तो ऐसा कहा था उसको स्वीकार करते राजा हां मेरे कान में आई है बात आपके बारे में मैंने बहुत सुना है आप बहुत गुण वाले हैं थोड़ा है। संपन्न है कहा चाकरायान वचनम अंगीकरोती राजा राजा चाक्रण ऋषि के वचनों को स्वीकार करता है सत्यम का सत्यम एवं अहम भगवंतम बहुगुणम अश्रम सम मैंने आपके बारे में सुना है आप बहुत गुण से सम्पन्न हैं। आपके बारे में सुना सर्वैश्व ऋतविक कर्म भीर आर्थिक सारे कर्म के लिए आपको ही मैंने परिवेशन किया अन्वेषण किया परिवेशन करते हैं अंगीकार हो रहे थे नहीं हाँ एवं कहा सत्यम एवं है उसी का स्पष्टीकरण करते हैं सत्यम बोला था उसी के कर करते एवं इत्यादि थी कहा ठीक व्याख्या ऋत्युक कर्म भी जो तो ही है उसी की व्याख्या है ऋतुक कर्म भी तदर्थ उसके लिए ऋत्युकर्म के लिए आपको ही ढूंढा था मैंने किंतु आप नहीं मिले इसलिए मैंने अनुभव कर दिया ऐसा कहा यदि माम आत्मिकार्थम अनुसंतमान मति ईमान अन व्रतवान ऋषि बोल सकते हैं क्या कहें है। यदि मेरे को तुमने ढूंढा है आत्मृत्ति कर्म के लिए फिर अन्य का वर्ण क्यों किया यदि मुझे ढूंढा तुमने तो मेरी प्रतीक्षा कर थी फिर अन्य को वर्ण किया क्यों क्योंकि प्रश्न है यदि मां आत्मित्व अनुसंहित वान अशी यदि अनुसंधान किया है मेरे बारे में तुमने दादा तुम वही आदर्श होता है दादा तेरी तादी की ही दादा तुम यदि अनुसंधान तुमने किया है मेरे बारे में तो क्यों यदि ईमान अन्य वृतवानी फिर तुमने अन्यों का वर्ण क्यों किया ये प्रश्न उठा ये संकट कर का अन्विष्य भगवत आपका अन्वेषण किया बहुत जगह ढूंढा आपके बारे में किन्तु अहम अवित्वा मैं आपको प्राप्त नहीं कर सका अलाभ है ना आपको लाभ न होने से प्राप्ति न होने से अन्यान इमान अशि भगवान ऋषि अन्य ऋषि ने किया ऐसा राजा ने कहा अगर राजा और भी बोलते हैं मैंने वर्ण तो किया है क्योंकि अब आप आ गए हैं ये काम के लिए आप ही होंगे स्मृति कर आजब्रिचात मंत्र भगवास्वराजरी तथेति अथ एक सतिश्ठास्तुता व्योधनम दियन्म दद्द्या तथेति तथेति, एव े में अत तर्त सृष्टास्ततानम दद्धावन्म दथेति यजमाच राजा कहते हैं मैंने आपको ढूंढा आप नहीं मिले इसलिए मैंने अन्य को वर्ण किया किंतु अब भगवान तो एवं मैं सर्वैध आत्पुरजय की थी ये मेरे जो ऋतु कर्म के लिए आप ही हो आप पहुंच गए हैं मैं आपको ढूंढ रहा था भगवानश तो एवं आप ही हो आप इस काम के लिए ऐसा राजा ने प्रार्थना की उन्होंने कहा तथा ये ऋषि राजा ठीक है आप कहते हो मैं करूंगा ऐसा कहा फिर उसके बाद अथ तर ही अथ मारे यहां एवं अर्थ में है एवं अब ऐसा है मेरे को तुमने वित्तीय कर्म स्वीकार करना है किया है तो एवं तरही तब तो एते एवं समति सृष्टा तो ये जो तीन बैठे हुए हैं ये मेरी अनुमति से यही स्तुति करे एक यही ये ये करे मेरी अनुमति से क्योंकि तो बड़ों के सामने छोटा काम कर सकता है उसकी अनुमति मिलने परते एवं कि वर्ण वर्ण हो चुके हैं वर्णित है पहले से ये इसलिए यही लोग काम करें सम्मति श्रेष्ठा मेरे अनुमति से युक्त हो करके तो बताऊं यही स्थिति करें कि कर्म यही करें अपना अपना कर्म करें किंतु ध्यान रखना राजन यावत त्यो धन दत्या तुम जितने धन दोगे दद्या दोगे बिद्रलिंग दद्या दोगे क्यों धन दोगे इनके लिए जितने तीनों को जितना मिल करके जितना धन दोगे पावन उतना धन मेरे पार्टी लग जाए तीनों के लिए जितना दोगे दक्षिणा उतना मेरे को एक तरफ देना एक आवत तू एक हो यावत तू किंतु ध्यान देना यावत एक भ्यो धनम देते इनके लिए जितना धन दोगे तीनों मिला करके तावन भवत्या उतने धन मेरे लिए देना बिगुल मध्यम पुरुष को चले तत्या ऐसा देना मेरे को कहा ऐसा कहा राजा ने कहा तथा इति ठीक है ऐसा ही होगा इतिहाजवान वाचा येवान राजा ने ऐसा कहा ऐसा बताया टीका हमें कहते हैं एवं गते कि वो अजुना कर्तव्य मिति आशंका ऋषि है। कहते हैं राजन जब ऐसी स्थिति दे मुझे तुमने ढूंढाई नहीं मिला अन्य को वर्ण कर दिया तो तब स्थिति में क्या करना चाहिए आप एवं गते ऐसा होने पर काम तो हो गया तुमने अन्य को वर्ण कर दिया है मेरे को ढूंढा ठीक है नहीं मिला अन्य को ढूंढा अन्य को वर्ण कर दिया एवं बतें ऐसा होने पर किम अव कर दो क्या होना चाहिए इस समय में ऐसा शंका करके कहा अद्यापी आज भी भगवान ही आप ही हो राजा बोलते हैं अद्यापी भाषण कहा आज भी भगवान तो मम सर्वे आपकी जयिर मेरे विद्युत कर्म जितने भी विद्युत कर्म आत्थम रित्व के लिए आप ही हो इसका अद्या भगवानस्तु मम सर्वैर आतीजय मैने ऋत्कर्मा अस्तु ऐसा कहा ऋत्युकर्म वे आप ही हो मेरे लिया आप पहुंच गए हैं ऐसा राजन कहा राजा के द्वारा ऐसा कहे निपर तथा आह उषस्ति तथे उसे ठीक है आप कहते हो ऋत्युकर्म गोध मैं ऐसा ऋषि उशति ने कहा किंतु मैं ऋतु कर्म को बोल तो लूंगा किंतु ध्यान देना रहा किंतु अथा एवं अथा का एवं भाई भाषण में जो अर्थ उस है उसका अर्थ एवं ऐसा यदि है ऋत्विक कर्म मैंने करना है तो क्या करना है एत एवं त्वया पूर्व वृत्ता तुमने जिसका वरण किया था पहले वृता तुमने वरण किया है जिनका स्वीकार किया है जिन ब्राह्मणों का एत एव मया समिति दृष्टा समति सृष्टा मया संपर्क सम्यक प्रसन्न अनुज्ञाता यह समिति सृष्टा प्रसन्न होकर के मेरे द्वारा अनुगत अनुज्ञा पाए पा करके जो अनुज्ञाता संता ऐसे होते हुए तो बताऊ यही यही करे मैं ऊपर बैठा रहूंगा तो या तू तो ये तत्त तो किन्तु तुम्हें यह करना होगा राजा को क्या कह तुम्हें ये काम तो यही करें तुमने वर्ण कर दिया सबका किंतु तुया तो तू तो ये तत्कार तुम्हारा ये कर्तव्य होगा क्या कर्तव्य होगा धनं प्रस्तोत्रदिव किंतु जितने प्रस्तोत्र प्रस्तोता उदगाता प्रतिहता है तीन है इन तीनों को मिलाकर करके जितने धन दोगे सर्वेभ्यो दोगे देते हो तावन में वद्य उतना धन मेरे को देना ऐसा कुशस्ती के द्वारा कहा गया चाह्र राजा ने कहा तथे ठीक है ऐसा ही होगा बोला ठीक है चाक्रायण अनुमति इति व्याकुलेश प्रस्तुत्र परिवृत्य चाक्रायण की जो अनुमति हुई राजा ने कहा आप ही इसका एक करे कहा उन्होंने कहा ठीक है बोला अभी व्याकुल हमें वर्ण किया था पहले अब इनको बोल दिया काम करो हमारा क्या होगा ये सब पंडित लोग जो बैठे थे ऋतु लोग व्याकुल हैं चाक्रायण अनुमति में श्रोता चाक्रायण अनुमति दे दी उनको चाक्रायण अनुमति में श्रोतवादमी व्याकुल राजा ने कहा ठीक है मैं करूंगा बोल दिया अनुमति दे दी तो व्याकुल जो प्रस्तोत्र आदि प्रवृत्ति शुभ्र थे उनके ऊपर में ये बोलते हैं किंतु करके बोलते हैं ठीक है मेरे द्वारा ही अनुज्ञा पा करके यही लोग काम करें बोलते भया भया भया संप्र, यही यह यही ऐसा बोलते हैं एक इत्यादि किंत अथ एवं तरी पूर्वता मैयामति मैं सम्य प्रसन्न अंतस्तुताये काम ये करे ऐसा कहता है ठीक उभमती अपेक्षा अनतर व्यानुमति अपेक्षा आनंदर्यम कहा आनंदीय अर्थ है किंतु कहा आनंदर्यम अथ शब्दार्थ इतिशेष अथ शब्द है अथ तरी का अर्थ अर्थ होता है दो तो दोनों की अनुमति प्राप्त होगी उसके पास पश्चात ये कहा राजा ने कहा आप कीजिए उन्होंने कहा ठीक है करो इत्यादि कार्य के पश्चात ये है कहा आनंतरियम अथ शब्दार्थ इतिशेष है अथ शब्द का अर्थ आनंतरीय है मम अलाव्याग्र मेरे मुझे तुमने अदेतु मैं नीला मम अलावरे अमीषा वृतत्वी निवृत्व वर्ण तो की निवृत्ति अवस्था होए जब मैं करो तो एक वरण कहाँ चला जाएगा इसलिए कहते हैं तरही कहा तरहीते ये ये वर्णित हो चुके हैं इसलिए काम यही करें मेरे अनुमति द्वारा मैं <laughs> आगे कहा अनुज्ञाता संत प्रस्तोत्र कुरताम इन्होंने द्वारा अनुमति प्राप्त कर अनुज्ञात होते हुए ये प्रस्तोत आदि तीन जो है स्तुति करें अपने पे कार्य करें ऐसा उषा की कवचन हुआ आपने कहा अस्तु एवं तदर्थम पुनर्मया किम विधेयम ठीक है यही लोग स्तृति करेंगे आप कहेंगे तो ठीक है किन्तु आपके लिए मैंने क्या करना राजा ने पूछा अस्तु एवं ठीक है यही लोग करेंगे काम आपकी अनुमति से किंतु तो? तदर्थम पुनर्मया किम विधेयम राजा पूछते हैं आपके लिए मैंने क्या करना क्या कर्तव्य होगा आपके लिए मेरे, आपके प्रति मेरे लिए कहा तो कहते तो या तुमने ये काम करना होगा जितने इनके लिए धन उतना उत्पादन मेरे को देना होगा ऐसा होता ये कहा आगे मंत्र है अथाइनम प्रस्तोतो पक्स साद प्रस्तोतर आदेवता प्रस्ताव मनायता अविद्वान विद्वान्स्ष्यसी मुरा तेपतिष्यती मां भगवान्न अवोचत कतमा सास्तोपाद प्रस्तरी या देवता प्रस्ताव नवायता से अविद्वान प्रस्तुष्यसीपतिष्य माँ भगवान अवचत्व जब राजा ने उनका यज्ञ में स्वीकार कर लिया वर्ण हो गया तब कहते हैं यज्ञ करने का अनुमति उनको दे दी गई पहले वाले को दे दी गई कि ऊपर से देखभाल करने लगे तब कहते हैं प्रस्तोता जो थे जिनगी बारे में पूछा था प्रस्ताव भक्त में अनुगत देवता को जानते हो यदि न जानते हुए मेरे सामने अगर तुम ऐसे ऐसी करोगे तो स्थिति में तुम्हारा सिर गिर जाएगा ऐसा कहा था तो वही प्रस्तोता अब पूछता है शिष्य भाव से आकर के पूछते हैं अथा अनंत हा प्रसिद्ध है एनम चाक्रायण शिम चाक्रायणम ईश्वस्ती चाकरायण को बार बार जिसको कहा जाता है वहाँ एक तत्को ये ना आदेश हो जाता है द्वितीय प्रवसे में सोचा इसको प्रस्तोता प्रस्तोता उपय प्रस्तोता उनके समीप में आया ऋग्वेदी को प्रस्तोता को उनके समीप में आया तो सत्य के समीप आकर कहा आपने जो ये सब कहा था भगवान प्रस्तोत्तर या देवता प्रस्ताव मनवा ऐसा कहा था प्रस्तोता जो देवता प्रस्ताव भक्ति में अनुगत है मचेता विद्वान उस देवता को न जानता होगा प्रस्तृय ऐसी तुम स्तुति करोगे तो मूर्धा के अधिकतिष्ठी ऐसा शब्द आपने कहा था तुम्हारा सिर गिर जाएगा कहा था यदि मां भगवान अबोचत मां माने माम मुझे आपने ऐसा कहा था मेरे लिए मुझको ऐसा कहा था आपने ये प्रस्तोता जो देवता प्रस्ताव प्रतिमा अनुगत है उसको हुए स्तुति करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा ऐसा कहा था मां अवोचत आपने मेरे को ऐसा कहा कतमा सा देवता देवता कौन सा है वो देवता कतमा कौन देवता है वो ठीक है ऐसा पूछा टीका वो कहते हैं यजमान प्रति उशस्ति प्रोक्तम बचस्त्र यजमान के प्रति उशस्ति ने जो कहा यही लोग ये क्या करें हाँ इतना जरूर करना कि तुम इतना काम करना जितने धन इनको दोगे उतना धन गर्व दोगे तीनों को मिलाकर तो के जितना दो अकेले बोला यजमान स्वीकार भी किया तब उसके बाद यजमान प्रति उशस् प्रवोत्तम बचा सोचा यजमान के प्रति राजा के प्रति के कहा हुआ बाणी को सुन करके क्योंकि उन्होंने कहा था यही ये करे ऐसा बोला इनको सुन करके अनंतरम उसके पश्चात एनम उशस्ति प्रस्तुतार त्यक्त व्याकुल्व पहले तो जब यजमान और राजा के संवाद राजा और वृष्ठी संभाव में जब रूना आप ही यज्ञ करें उन्होंने कहा था ये व्याकुल हो गए अब क्या होगा हमारा तो जब उनकी अनुमति सुने यही योग क्या करें तो कुश्य प्रस्तुत होता त्यक्त व्याकुल व्याकुलपना को त्याग करके त्याग दिया है व्याकुलपना जिसने ऐसा होकर के प्रस्त होता है शिष्यत्व प्रसन्नवान शिष्य भाव से आए सामने आ गए शिष्य भाव से आ गए उनके पास जानने की इच्छुक होकर के परीक्षक बन के आने वाला शिष्य नहीं होता आ, वो वो तो जल्प कथा के लिए आता है परीक्षक बन के आता है जल देखें कैसे कितनी तो, गहराई में है जान बुझ करके पूछना वह परीक्षक अनजान जानता नहीं उसकी जानकारी के लिए पूछता है शिष्य होता है उसका बाद कथा शिष्य वापसी आ गए कहा अथ इत्यादि कहा ठीक है और कहते उपगति प्रकार में कष्ट किस प्रकार गए क्या शब्द लेकर गए उस के पास कहते ये शब्द लेकर गए जो उस ने कहा था प्रस्तोत्तर प्रस्तोतर इत्यादि कहा था या देवता भक्ति अनुगता ताम चेत अभिद्वान प्रस्तुत मुदार के व्यक्ति ये शब्द था वही शब्द लेकर गए कहा उत्तर देते आगे मंत्र में प्राइति होगा सर्वाणि प्राणमेव सर्वाण्यवाइमानी भूताशंतीस्तावत्ता कां चेदा प्रास्ते जतिषक् कथोक्त पेतीवाच सर्वाण्यवाइम भूता संवी सैषा देवता प्रस्तावन्वायत्ताेद विद्वांप्रास्व्यो दूधातेतिशत असोक प्रस्तोता ने पूछा आपने मेरे बारे में जो कहा था जो देवता प्रस्ताव भक्तिमा अनुगत है वो देवता कौन हमने पूछा था तो वो उत्तर देते हैं वो देवता प्राण ही होगा प्रस्ताव भक्ति अनुगत देवता प्राण तो है क्यों प्राण की महिमा ऐसी है सर्वाणी हवा हिमानी भूतानी प्राण में वैष्मिक संतु प्रयट में सारे के सारे भूत जितने भी हैं प्राण में ही हो प्राण माने समस्त प्राण हिरण जिसको बोलते हैं प्राणम एवं सन्ती का प्राण को ही प्राप्त हो जाते हैं प्रलय काल में धीरे नगर्भों को प्राप्त होना है ऐसा है और सृष्टि काल में प्राण अब भी जीहते प्राण को ही प्राण से ही सृष्टि होती है सारे के सारे सही सा देवता प्रस्ताव होने का वही देवता वही प्रसिद्ध देवता सा ऐसा देवता ये प्राण देवता देवता सबका स्त्रीलिंग है सही सा देवता प्रस्ताव मनवा देता प्रस्ताव बद प्राण देता है ऐसा अभिद्वान प्राप्तस्य यदि तुम उस प्राण को न जानते हुए स्तुति करते तो तुम्हारा सिर गिर जाता लिंग लकार का प्रयोग करता उसको न जानते हुए स्तुति करते तो शरीर सिर गिर जाता तथोक्त तो तो तो तो समय मैंने ऐसा कहा था ऐसा बताया ठीक हाँ में कहते हैं प्रतिवचन आधा प्रसब्द सामान्य गृहत्वा तात्पर्य कद उत्तर को लेकर के उत्तर देना है पूछा प्रस्तुत प्रस्ताव पंत मानवता आपने पूछा था वो कौन है पूछा उसको उत्तर देना है प्रतिवचन शस्ती में देना है प्रतिवचन आधाया प्रशब्द सामान्य गृहत्वा तात्पर्य प्रतिवचन में प्रशब्द है और प्राण में भी प्रशब्द है सादृश्य है तो प्रतिवचन मानी उत्तर प्रतिवचन शब्द में प्र लगा हुआ है और प्राण शब्द में भी ये सादृश्य है दोनों प्रतिवचन में और प्राण में सादृश्य है इसलिए इसका प्रस्तोत प्रस्ताव भक्ति और इसमें यही सादृश्य होता है यह बोलना चाहते हैं पृष्ठ इत्यादि का आसन कहा पृष्ठ प्राण ही क्यों आज तो प्रस्तोता ने जो पूछा था पूछा गया वो किसके द्वारा प्रस्तोता के द्वारा पूछा गया उत्ति ने प्राण ऐसा उत्तर दिया प्रस्ताव भक्ति भानुभ देवता यह प्रस्ताव से प्राण से देवता प्राणो देवता प्रस्ताप भक्ति का देवता प्राण होना ठीक है क्यों प्रस्ताप में भी प्र है और प्राण में भी प्र है सादृश्य तो कथम प्रश्न कैसे ठीक है प्रस्ताप भक्ति का देवता प्राण होना कैसे युक्त है तो कहते हैं सर्वाणी ही थावर जंगमा भूता दो प्रकार के भूत है थावर जंगम चर अचर दो प्रकार के हैं भूत भूत माने तो भूतानी जो होते हैं उत्पन्न होने वाले सारे भूत भुद। जितने भी उत्पन्न होते हैं सब भूत है भवंती तो भूतान सर्वाणी थावर जंगमानी भूतानि जितने भी भूत है दो ही प्रकार के हैं थावर और जंगम दो विवाह कर दिया जाता है थावर और जंगम दो भूत हैं भूतान प्राणमेव अभिषम्य शांति दो प्रकार भूत तो बहुत है किंतु तो प्रकार दो है जब असंख्य होगा कभी बतलाना संभव नहीं होगा तो प्रकार बदला बदला दिया जाता है दो प्रकार है भूत तो बहुत है जंगम कितने हैं कितने हैं थावर कितने हैं चौरासी लाख के योनिया है कितने बनेंगे गिन नहीं सकता किंतु तो प्रकार जैसे देखो दिल्ली का जो बेहर होगा आजकल नगरपालिका का अध्यक्ष होगा महानगरी है महानगर है वहां के नगरपालिका पालिका को पुछ, के अध्यक्ष कोई पूछा जाए आपके यहां कितने सड़क हैं कितने मोड़ हैं ऐसा पूछा जाए नहीं बता सकता दिल्ली के सड़क कितने मोड़ हैं नहीं बता सकता किंतु विवेकी व्यक्ति यहां बैठ करके बता देगा दो मोड़ होते हैं क्या होते हैं दाया और बाए कहीं भी जाओ दो ही मोड़ मिलेगा घबराने की बात नहीं है दाया एक प्रकार है मोड़ तो बहुत है किंतु तो प्रकार दो है कहीं भी जाओगे दाया या बाया मोड़ भी दो ही मिलेगा प्रकार बता दिया जाता है तो यहां भी यही है खावर और जमीन दो प्रकार बहुत है कहा पृष्ठ प्राण इति हो जब प्रश्नोता ने पूछा वह चाग्राण कहते हैं प्राण देवता है प्रस्ताव भक्ति में अनुगत प्राण है क्यों युक्तम प्रस्ताव से देवता इति ये ठीक है प्रस्ताव भक्ति का देवता प्राण होता है क्यों कथम प्रश्न हुआ कैसे होगा तो कहा सर्वाणी थावर जंगमान भूतानी सबके सब दो प्रकार के भूत पाए जाते हैं भूत तो अनेक है तो प्रकार तो है या थावर होगा या जंगम होगा प्राणम एवं अभिसंगति प्रलय काले कहा प्रलय काल में प्राण में ही आश्रित हो जाते हैं सब प्राण में लीन हो जाते हैं हिरण्य गर्भ रूपी प्राण संवर्ग विद्या इसी में आएगी अब उसमें कहेंगे वायुवाव संवर्ग कोई प्राण संवर्ग विद्या तो ऐसे प्राण एवं अभिसम्यसंति कहा प्राण को ही प्राप्त हो जाते हैं प्रलय काल में माने प्राणम अभिलक्षित प्राण प्राणात्मना एवं उंजी फिर उत्पत्ति काल में प्राण को कोई को को लक्ष्य करके उत्पन्न है। है। तो होते हैं प्राण के बिना कोई उत्पन्न नहीं होता सब में प्राण है वही उद्भुत है कोई अनुभूत है प्राण सभी में है प्राण अभिलक्ष प्राण कोई लक्ष्य करके प्राणात्मना प्राण रूप से ही उच्ची हटे फिर उठते हैं प्राणादेव उदगछंती वहां गत उजी हटे वह गत तो प्राण प्राणादेव उद्गछन प्राण ही उत्पन्न होते हैं सृष्टिकाल उत्पत्ति काल उत्पत्ति कालता अतः स देवता प्रस्ताव न है इसलिए वही जो प्राण देवता है सा देवता प्राण देवता प्रस्ताव भंपिमान करता है ताम चेत अविद्वान यदि उस देवता को प्राण को न जान करके तम प्रास्प्य यदि तुम स्तुति करते राष्टोश्य लिंग लगा रहे यदि तुम स्तुति करते माने प्रस्तवनम प्रस्तावभक्ति यदि तुम करते तो क्या होता है ऐसा होता तो मूर्धा शिव तुम्हारा शीर अवश्य गिर जाता विपतितम अभविष्य विशेष रूप से गिर जाता एक तथोक्त समय इसलिए मैंने उस काल में बताया था तत्काल मूर्धा थे मैंने ऐसा कहा था तुम्हारा शरीर एक प्रथम यह प्राण शब्द अर्थ हो जिसे कैसे प्राण देवता कैसे निश्चय किया जाए प्रस्ताव भौतिक अत्यवत प्राण प्राण शब्द का निश्चय किया जाए आशंजा अतयव प्राण न्याय ब्रह्मसूत्र में कहा है अतः अतएव प्राण इसी हेतु से प्राण परमात्मा है या परमात्मा लेना है परमात्मा ही लेना होना परमात्मा से उत्पन्न होना यह मानना है अतएव प्राण ब्रह्मसूत्र है प्रथम अध्याय में कहा प्राण शब्द का अर्थक कैसे लिया जाए सारे भूत उसमें लीन होते हैं और उसी से उत्पन्न होते हैं कैसे समझा जाए तब कहा अतएव प्राण है ऐसा ब्रह्म सूत्र है प्रथम अध्याय में इस हेतु से प्राण परमात्मा है आकाशात लिंगात अतएव प्राण इत्यादि सूत्र है आकाश शब्द परमात्मा का वाचक है उस स्थान पर सभी जगह मिले भूत आकाश नहीं परमात्मा अतएव प्राण जब आकाश आया तो प्राण भी परमात्मा ही ऐसा आया ये यूपी है कहा प्रथम युक्ति कहा था प्रश्न पूर्व का है टीका में कहते हैं प्राणात्मना एवं संबिशंति पूर्वण संबंध है प्राण रूप से ही प्रवेश कर जाते हैं माने परमात्मा भाव में ही प्रवेश होते हैं जब प्रलय काल में एक पतली सी चादर बीच में होता है माया अविद्याल में अविद्या नहीं है प्रलय में एक चद्र है बीच में पर्दा है हल्का सा पर्दा है जागृत स्वप्न तो मोटा पर्दा है उसे उसमें थोड़ा पतला पाता है बीच तो में व्यवधान है पूरा मिल नहीं पाते ऐसी स्थिति है। जैसे पानी और दूध के बीच में काज रख दिया जाए मिले हुए ऐसा लगते हैं क्योंकि तो मिल नहीं पाते हैं बीच में तो व्यवधान होता है एक काज में दूध भर देना और पानी में डूबो के रखना उसको लगता है पानी में मिल गया है ऐसा लगता है क्योंकि तो बीच में कांच होता है मिल नहीं पाता ऐसी स्थिति हो जाती है शिवश्रुक्ति में प्रलय में जीवों की गति परमात्मा निम्न माने उस तरह से एक हल्की सी पर्दा के साथ होते हैं जागरण में तो मोटा पर्दा है ही मनुष्य हूं करके बैठा हुआ है यहां तो बहुत मोटा पर्दा है तो टीका में जाते हैं प्राणात्मना संबिशांति पूर्व संबंध काण शब्दार्थ से परमात्म निर्गतत्व अत शब्दार्थ अतएव प्राण है अतए प्राण आया परमात्मा रूप से सेणी हुआ है कह ब्रह्मसूत्र में अतः यह प्राण में हुआ अतएव प्राणसूत्र चेत यदिशब का उसका यदि यदि कहते मूर्द मैोक्त मैंने जो कहा था क्या कहा था मुर्द विपतिष्य ऐसा कहता मुक्त तब तुम्हारे लिए कहा तत्काल उस काल में कहा था कब स्वापराध अवस्थायाम जब तो तुम अपराध कर रहे थे उस अवस्था में कहा था उस प्रस्ताव भक्ति में अनुगत देवता को न जानते हुए स्थिति करने तैयार थे अपराध हो रहा था उस काल में तत्काल मैंने स्व स्व अपराध अवस्थायाम वृद्धा प्रतिशत देर गिर ही जाता उस समय में बोल देता प्रो ऐसा कहा प्रमाद्य महतस्वया परिहत इतनी अत शब्द है भाष्य में जो अत दिया उसका अर्थ क्या है बड़े प्रमाद को तुमने डाल दिया अतः साधु कृतम भाष्य है बहुत बड़ा आलस्य को त्याग दिया तुमने प्रस्ताव पंक्ति अनुगत जब तक जान लिया तुमने आकर के पूछ लिया मेरे ऐसा कहा भाष्य रह गया क्या अतः तो साधु कृतम यह कहा इसलिए तुमने अच्छा किया मेरे पास आगे पूछा क्यों सावधु क्रतम तो अच्छा काम किया मैं निषिद्ध कर्म यद उपरम आकार से कहा है मैंने जो निषेध किया था स्तुति करने के लिए तुमने उपराध किया अच्छा काम किया मैं निषिद्ध कर्म जो उद्गार मैंने स्तुति कर्म था तुम्हारा कर्म मैंने जो निषेध कर दिया उस कर्म का यदिम आकार से जो उपराम तुमने किया अच्छा काम किया तुमने नहीं तो तुम्हारा सिध गिरता था ऐसा कहा आगे मंत्र अथ इनमु उदगातोपसा उदातरिया देवता उद्गीतमता विद्याशी मुदाते पतिष्यती मां भगवान अवोचतें अथन मुद्दाद तो उदातरिया देवता उदीतमता विद्वान उदगाष्यसीपतिष्य मां भगवान्न अवोचत प्रस्तुता संतुष्ट हो गए प्राण देवता समझ गए वो अपने प्रस्ताव बहुत देवता उसके पश्चात अथवा ने अनंतर प्रस्तुता के शांति हो जाने पर ए रम उदगाता उदगाता आगे सामें। उनके सामने आगे शिष्य बाप से आए आकर के कहा उदगातर आपने जो कहा था वही शब्द बोला उदगातर या देवता उदगीत हम अन्वायित विद्वान उद्घात बुर्दातेपतिश्यती थी मां भगवान अवोचत आपने मेरे को ऐसा कहा ये उद्गाता जो देवता उद्गीत भक्ति में अनुवायित अनुगत है।, है उस देवता को जाने बिना यदि उद्गान करोगे तो तुम्हारे सिर गिर जाएगा ऐसा आपने मेरे बारे में कहा था कथमा सा देवते थी वो देवता कौन है भगवान गुरुदेव ऐसा पूछा एक कहा अच्छा भाष्य में कहते हैं तथा उद्गाता प्रपक्ष उसी प्रकार जैसे प्रस्तुता ने पूछा उसी प्रकार उदगाता ने भी पूछा कतमाशा उद्गीत भक्ति में अनुगता अनुता देवता है वो देवता कौन है उदगित अनुगत देवता पूछा इत्यादि भाष्य ठीक है अगे मंत्रे आदित्योवाच सर्वाण हवा इन भूता आदि उच्च सतम उदाय शैषा तो दे तो उद्गमताेद विद्वान्न उदगाषाते प्रतिषत् सयेती आदिवाच सर्वाणि आदित्यं सर्वा हवा इन भूतानी आदिच सी सहसा देवदीतमतापतिष्थ तो उदाता ने यो उदगीत भक्ति में अनुवाद देवता के बारे में आपने कहा था वो देवता कौन है पूछा तो कहते आदित्य की वो बात है उद्गीत भक्ति में अनुवाद देवता अनुगत देवता आदित्य है आदित्य है कहा सर्वाणी हवा ईमानी भूतानी आदित्यम उच्च संतम गायन सारे प्राणी जितने भी है आदित्य की स्तुति करते हैं गान करते हैं सब ऊपर की तरफ देखते हुए उच्चई संतम गायन ऊपर देखते हुए गान करते हैं यही शब्दे गायन करते हैं अपने ढंग से प्रात काल चिड़िया भी चूं चू करती है सब ऊपर देख करके सब सारे के सारे दान करते हैं क्यों आदित्य के आ जाने पर आहार विहार करने को सबको मिलता है आदित्य के अभाव में कोई काम अंधेरे पे कार्य कोई कर नहीं सकता नहीं कुछ निशा आचार है बहुत पूरी बात है छोड़ो बाकी सबके लिए आदित्य की बहुत जरूरी है आदित्य की कहते हैं सबके सब अब आदित्य आ गए अब आहार आदित्य की स्थिति करते हैं कहा सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आदित्यम उच्च सन्तम गाया सबके सब जितने भी होने और भूत प्राणी है सब आदित्य को उच्च ऊपर की तरफ होकर के गान करते हैं आदित्य को ऊपर देखकर करके गान करते हैं सैसा देवता उदगीतम अनुवायिता वही देवता आदित्य देवता इस उदगित भक्ति में अनुगत है ताम चेत अविद्वान उदगाष्य यदि तुम न जानते हो गान करते यदि तुम तो मुर्दा आते तुम्हारा सिर गिर जाता तोीर्जाता का समय मैंने ऐसे कहा था पूर्व को मुर्दाते विपतिश्यता है पृष्ठ आदित्य दुर्वाच जब उद्गाता के द्वारा पूछा गया ने कहा शस्तिचाग्रा कह करके कहा सर्वाणी वाला इन भूतानी भूतानी आदित्यम उच्चर ऊर्दोम संतम गायंती शब्द यती सबके सब शब्द सब सब करते हैं प्रात काल सब शब्द करते हैं आदित्य अनु पर खुशी मनाते हैं चुड़िया चू चू चू चू करती है सुबह सुबह सबके यही बोतान सर्वाणी वायमान भूतानी जितने भी प्राणी जितने भी हैं आदित्यम आदित्य की उच्चर ऊर्दोम संतम ऊपर के तरफ होते हुए सब आंख ऊपर करके करते हैं उस काल में आदित्य के लिए देखते हैं चंदम गायंती थे, तो, सब जयंती स्तुवंती सबके लिए आहार विहार के लिए साधन है आदित्य घूमना फिरना भी नहीं होता प्रकाश के बिना आदित्य के बिना खाने पीने के भी साधन नहीं, नहीं कर सकता कोई भी करना होगा प्रकाश में काम करेगा इसलिए आदित्य की सभी प्रशंसा का परिस्थिति करना केवल मनुष्य मात्र नहीं प्राणी मात्र सबके लिए चलने फिर भोजन पानी आदि व्यवस्था आदित्य के द्वारा प्राणो अतः प्रशब्द सामान्या यहां पर आदित्य में और उदगीत में क्या होगा उत्सब्द है ऊंचा होता हुआ गाना होता है और में तो उदगीत में ऊंचा ही है आदित्य में ऊर्द शब्द हो जाता है ऊपर देखा होता है इसलिए उत्साह जैसे प्रसब्द सामान्य होने से प्राण कहा था प्रस्तोता प्रस्ताव भक्ति और उसने इसी प्रकार यहां पर देता ऐसा बता दिया ठीक है कहते हैं यथा प्रशब्द सामान्यतः प्राण प्रस्ताव देवता यदि उत्तम जैसे प्रशब्द के सादृश्य होने से प्राण होता है प्रस्ताव भक्ति में अनुगत कहा था इसी प्रकार तथा आदित्य उदगीतोर आदित्य और उदगीत में दोनों में क्या है उदगित भक्ति में और आदित्य में उच्चब्द सामान्यात उस शब्द के सदृश होने से कहा उद आदित्यूत कहा है उदगृत देवता उच्चब्द सामान्य कहते हैं उक्त सामान्य परामर्शो है उत्सब्दर्द्व उच्च संतम गायंती ऐसा आया इसलिए शब्द के सामान्य दे दिया कहा उक्त सामान्य परामर्शो परामर्श अत शब्द अतः कहा अर्थवधा है यही होता अतः सहिशा देवता है पूर्ववत अत शब्द यही है वही देवता है पूर्व किस्सा पूर्व कहा गया सामान्य के परामर्श करने वाले आप सबसे बताया गया न्वायताष्यसी मां भगवान्न अवोचत प्रतिहर्दता प्रतिहारन्वायता प्रतिहिष्यसी प्रतिष्यती भगवा नवोचत्ती उदाता पश्चा प्रतिहर्ता आया थ यम उषा की चाग्रहण उषा की को प्रतिहर्ता उपसागर प्रतिहर्ता शिष्य भाव से आए प्रतिहत्ता का अर्थ होता है अपने कर्मों के द्वारा विघ्नों को दूरी करने वाला क्योंकि ये यजुर्वेदी होता है यजुर्वेदी कर्म करता है तो कर्म करने वाला होता है यजुर्वेदी ऋतु तो वो अपने कर्मों के द्वारा विघ्नों को दूरी करने वाला होता है प्रतिहत्ता उसी का मानना है प्रतिहत्ता उपागर प्रतिहत्ता समीपे आकर के कहा क्या कहा पूर्व में जो शब्द कहा था उष्ठि जागरण ने वही शब्द कहा उष्टि जागरण का शब्द था प्रतिहर्ता तर या देवता प्रतिहार मे प्रतिहर्ता जो देवता प्रतिहार भक्ति में अनुगत है तामचेन अविद्वान उसको न जानते हुए उस देवता को न जानते हुए प्रतिहरी शशि यदि प्रतिहार करोगे मुर्दाते भी प्रतिशति तुम्हारा सिर गिर जाएगा ऐसा जो कहा था मां भगवान अगोचर आपने मेरे को कहा था ऐसा प्रतियोगता कह रहे वो शस्ती से प्रतमाश आदे बता दी दे गुरुदेव वो देवता कौन है बताइए ऐसा ये तुम्हारे पूछा देखा एवं अथ है इनम प्रत्या इसी प्रकार जैसे उद्गाता उसी प्रकार प्रत्यापा कर कहा प्रतमाशह देवता प्रत्याह बना देता वो देवता कौन है गुरुदेव प्रत्याह भक्ति का उद्घाता है पूछा की कारण ने एवं का अर्थ क्या लेना है यार एवं प्रस्तोत्रिवत उदगात्री वत्म प्रस्तोता के समान उद्गाता के समान जैसे उन्होंने प्रश्न किया उसी प्रकार के भी प्रश्न किया आगे प्रतिहता में भी है ऋत्विक भ्याम प्रस्ताव उद्गीत देवतर विज्ञान अंतर में अर्थशब्द अर्थशब्द का अर्थ ऋत्यु दोनों ऋतुकों को प्रश्न का उत्तर मिला हुआ है किनको प्रस्तोता को और उद्गाता वही कहा ऋतुभ्याम दोनों ऋतुकों के द्वारा ऋत्युक्त सभी को बोलते हैं दो ऋतुक्त प्रस्ताव उद्तन देवता, के देवता, देवता के और विज्ञान अंतर दोनों ऋषियों के द्वारा प्रस्ताव और उद्गीद के देवता के विज्ञान के अवंतर या अर्थशब्द है अर्थशब्द का अर्थ यह है ज्ञान दोनों में ज्ञान हो दो गया देवता अपने देवता का उसके अवंतर यह अर्थशब्द का अर्थ है आगे उत्तर देते हैं ऋषि प्रतिहार प्रतिहार भक्ति मानों देवता क्या है उसका उत्तर अन्न विधि होगा चर्वाणी अब इमा भूतानी अन्नमेव प्रतिहरण ीवती सैषा दीवता प्रतिहारन्वायत्ताेद विद्वां प्रत्याश्यो मूर्द्यथोक्त पेती तथोक्त पेती अन्न विदाच अन्नमेव जीवन्ति सर्वाणी अवाइमा भूता अन्नमें प्रतिहरमा जीवंती प्रतिहारन्वायता विद्वान्तरीश्योद्यपतिष्यथोक्त मएती तो प्रतिहत्ता तो पूछा वो देता कौन है प्रतिहभक्तिगत्ष्टि चागरण का अन्नि होगा अन्न देवता है देक्ता प्रतिहती देवता अन्न है ऐसा क्यों सर्वाणि को भी प्राणी जितने भी प्राणी होंगे चाहे थावर हो चाहे जंगम हो पेड़ पौधे से लेकर के मनुष्य आदि पशु पक्षी जो भी हो अन्न को प्रतिदिन अन्न खाते देखते हैं सभी अन्न खाते हैं तो अन्न माने मनुष्य मात्र से खाए जाने वाला अन्न अत्यत ही अन्न हो अगर अक्षय धातु से अन्न शब्द बनता है तो जो खाया जाए जिसके द्वारा जो खाया जाए पेड़ नीचे से खाता है तीन प्रकार के आहार होता है मनुष्यों के आहार ऊपर से आए ऊपर से आहार करता है पेड़ों का आहार नीचे से होता है गूल से खाते हैं नीचे से खाते हैं। ऊपर की तरफ फैल जाता आहार होगा मनुष्यों का आहार ऊपर से होता है और पशुओं का आहार तीर्य का आहार होता है तिरछा होता है खाने का आहार पेड़ पौधे आदि भी खाते हैं अपने ढंग के खाद पानी खाते हैं, नीचे से जड़ के माध्यम से लेते हैं आहार खाते हैं उसी के द्वारा जीवन है सबका कहना चाहते हैं अन्न के बिना किसी का जीवन नहीं है प्राणी पात्र कोई जो, जो भी होंगे ये कहना चाहते हैं ये कह रहे हैं अन्न विधि सर्वाणी हवाई मानी भूत भवंती भूपता कोई भी या भूत माने कोई भी होते हैं होने वाले को भूत कहते हैं जो होने वाले हैं उनको भूत कहा जाता है सर्वाणी हवाई ईमानी जितने भी भूत हैं सबके सब अन्नम एवं प्रतिहरमाणा ने अन्न के प्रतिदिन आहरण करते हैं इसलिए जीते हैं अन्न भक्षण करने से जीते हैं सब सब के लिए आना है जो जिसे जो खाया जाए वही आंदा है जैसे सांपों के लिए वायु आना है जिससे जो खाया जाए वायु आहार वाणी है आदि, चंद्र गिर है अपना बना अपना जो जिसे जो खाया जाए वो आना वृक्षों का भी आना है जिस जैसे खाद पानी को खाते हैं तो प्रतिहर मानी कहा प्रतिपूर्व हिर हिर हरणय था तो जिसे प्रत्यय करके प्रतिहरमाण बना के बहुवचन करोपा है प्रतिहार माना सबके सब, सब अन्न के आहार करने से जीते हैं सबके सब, सब अन्न के बिना कोई जीवन नहीं किसी बात यह है सहसा देवता प्रतिहार मनवाएता वो जो अन्न देवता है प्रतिहार मेवता है ऐसा बताया तामचेत अविद्वान उस देवता को बजानते हुए प्रतिहरिष्यो यदि तुम प्रतिहार कर्म करते तो मुर्दाते व्य तुम्हारा सिर गिर जाता कथोक्त समय थी कथोक्त समय थी इस प्रकार को मैंने कहा था ये कहा दो बार बोला यह खंड समाप्ति के दिक्कत है भाष्य बताते हैं पृष्ठो अन्नबित उचा जब प्रतिहर्ता के द्वारा पूछा गया पूछे गए जो शस्ती चाकड़ ने कहा वो देवता अन्न देवता है ऐसा बताया तो प्रतिहार भक्ति में अनुभ देवता अन्न बता है बता दिया क्यों तो अन्न की महिमा ऐसी है सर्वाणी हवा इन अन्नमेव आत्मा प्रति सर्वतः प्रतीयमाणा जीवंती अन्न को ही अपने लिए हर तरह से आहरण करते हैं अन्न बटोरते हैं कट्ठे करते हैं सभी प्राणी अपने अपने ढंग से आहार बटोरते हैं वृक्ष भी जड़ के माध्यम से आहार बटोरता है जड़ फैलता है तो आहार बटोर करके ऊपर की तरफ ले जाता है सब अपने अपने आहार लेते हैं अलग अलग आहार माने अद्यत यदि अन्न या अन्न शब्द का तो जिसके द्वारा जो खाया जाए अन्न अन्न शब्द का लोक में बहुत संकीर्ण अर्थ कर दिया है हमारे मनुष्यों के मुख में जो पड़े वो भी सब अन्ना नहीं मानते हैं कुछ कुछ फलाहार बोलते हैं कुछ आहार बोलते हैं फल को अन्न शब्द से नहीं मानते यहां अन्न शब्द का था जो खाया जाए वो अन्न है हमारे चक्षुदेव द्वारा भी जो लिया जाता है वो भी अन्न है रूपारी भी अन्न है दो प्रशासम अध्याय आहार शुद्धि का अंत हमारे इंद्रियों के द्वारा जो हम वस्तु ग्रहण करते हैं मुख से भी ग्रहण करते हैं बाकी इंद्रियों से यदि शुद्धि हो उसकी तो अंतकरण की शुद्धि होगी आहार अशुद्ध सप्त शुद्धि यदि कचरा नहीं लाएंगे बाहर से तो मन शुद्ध हो जाएगा यदि गंदे गंदे कचरा लाके डाल दिया वही देखता रहेगा वो फिर वही गंदा देखेगा वृत्ति वही तो है बाहर का जो खींचा हुआ है इंद्रिया रड़ार के काम करते हैं बाहर सब्दस परस बाहर पड़े हुए हैं तो इंद्रियों के माध्यम से भीतर आ जाता है वो भीतर आकर के जो फोटो दिखता है उसी को वृत्ति बोलते हैं फोटो कहाँ दिखेगा मन में दिखता है मन में दिखता है और कभी कभी पुराने कोई बटन दबा करके देखता है मन में शक्ति है ऐसा काम करता है और कुछ नहीं का करते ही काम करता रहता है ये सब आहार में आते हैं आहार असतो सप्त शुद्धि सत्य शुद्ध प्रभास नृति इत्यादि आएगा किसी में आने वाला आहार तो आहार का अर्थ अद्यत आहार वहां आहत आहार है जिस इंद्रियों के माध्यम से जो आहरण होता हो आहार है ऐसा आहार सब लगाता है यहां तो संकीर्णता इतनी कर दी है आहार शब्द का जो मुख में डाला जाता है वो भी सब आहार नहीं है कुछ फल आहार है हां। कुछ आहार अन्न खाने पर ही आहार बोलते हैं बाकी ऐसा शास्त्र ऐसा संकीर्ण अर्थ नहीं करता व्यापक अर्थ है आहार शब्द का जिसके द्वारा जो लिया जाए वह आहार है चक्सीरादि के द्वारा भी लिया जाता हो भी आहार है न अद्यत ज्ञानम जिसके द्वारा जो लिया लिया जाए वह अन्न है यही आया यही है कहा तो कहा कि पृष्ठो अन्न विधवाच्य सर्वाणी वायु मानी भूता अन्नम एव आत्मा प्रति सर्वतः प्रतिहारणा जीवंती सबके सब प्राणी अपने अपने आहार के लिए बटोरते हैं अपने अपने आहार बटोरते हैं आहार अलग अलग प्रकार के हैं किसी का पायु होगा किसी का कुछ होगा अलग अलग आहार होगा जिसके लिए जो आहार हो उस बटोत में इकट्ठे करके देखा गया है कहा तरह से जीते है अन्न के द्वारा जीते है सहिषा देवता वो जो देवता है अन्न देवता प्रतिशब्द सामान्या प्रतिशत के सा, सामान्य होने से प्रतिहार भक्तिमा अनुगत प्रतिहार भक्तिमा अनुगत भक्ति है कहा प्रतिहार महाराणी जीवंती कहा यह प्रतिशब्द आता इसी सामान्य से कहा सामनम अन्य तथोक्ष और पूर्व में जो भाष्य में अर्थ कर दिया है पूर्व में ही है सामान व्याख्या समान है पूर्व में वैशह प्रस्ताव उदीत प्रतिहार भक्ति तीन प्रकार के प्रस्ताव उद्गीत भक्ति प्रतिहार भक्ति द्वितिया का बहुवचन है प्रस्ताव उदीत प्रतिहार भक्ति द्वितिया का बहुवचन इनका तीनों का प्राण आदित्य अन्न दृष्टिया उपासी प्राण दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना करे और आदित्य दृष्टि से उदित की उपासना करें और अन्न दृष्टि से प्रध्याभक्ति की उपासना करे समुदाय का हो गया कहा प्राणादि आपत्ति कर्म समृद्धि फलम प्राणादि की प्राप्ति यो यथा यथा उपास तथा भोगती है ना तो प्राणादि आपत्ति आपत्ति बने प्राप्ति पदगत उसे तीन प्रत्येक अंग तो पत्ती बनता है अंग लगा दिया आपत्ति आपत्ति का अर्थ प्राप्ति प्राणादिभाव की प्राप्ति होगी कोई प्राण बनेगा इत्यादि आदित्य बनेगा कर अन्न बनेगा इत्यादि अथवा कर्म समृद्धि अथवा कर्म की समृद्धि होगी क्योंकि ये कर्मांग अवबद्ध उपासना चल रही है स्वतंत्र उपासना नहीं है अभी कोई कर्म हो रहा है ज्योतिषोवादि कर्म उस स्थिति में दिए जाने वाले उपासना की चर्चा है तो उसकी कर्म की समृद्धि होगी उपासना करने से ये होगा ये कहा फल होगा बता दिया ठीक है कथम अन्न से प्रतिहार अन्न को प्रतिहार कैसे बोल दिया कहते हैं उत्तर देते हैं सर्वा देखो सभी भूत सभी अन्न का ही प्रतिहरण करते हैं आहारण करते हैं अन्न का सब मनुष्य मात्र माव्रणे जड़ चेतन सारे जितने भी हैं अन्न खाते हैं वृक्ष भी अन्न खाता है अपने ढंग अन्न उनका है नीचे से रस लेते हैं वो सब अन्न लेते हैं अन्न के बिना किसी का जीवन नहीं तामचेत अविद्वान इत्यादि अन्यूतम अन्यत इत्यादि सब समान है बोल दिया था तो अन्य का अर्थ समान है समानम अन्य तो अंत माने क्या लेना तामचेत अविद्वान प्रस्तोशेषी इत्यादि जो कहा था वैसे यहां भी है ये बता दू तथोक समयदंतम विशेष यहां तक तथोक्त समय तक पूरा हो गया बता दिया आगे किदृपासन अस्मिन प्रकरण विवक्षित इस इस प्रकरण में कौन सी उपासना किस प्रकार की उपासना विवक्षित है क्योंकि तीन प्रकार की उपासना है कर्मांब उपासना अभ्युदय श्रेष्ठ अभ्युदय उपासना और और ये अहंग्रहोपासना है कैवल्य सन्नीकृष्ट उपासना अहंग्रहोपासना तीन प्रकार के शास्त्रीय उपासना तो कौन सी उपासना विपक्ष का या प्रसार कहा प्रस्ताव उदगीत प्रतिहार भक्ति ये तीनों की चर्चा चल रही है प्रस्ताव भक्ति का अनुगत उपासना और उदगित भक्ति में प्राण आदि इत्यादि दृष्टि से उपासना करना इत्यादि कहा उपासना का प्रसन्न पूरा हो गया कहा उपास त्रय फलम दर्शे तीनों उपासनाओं का क्या फल होगा ये तीनों उपासना जो बता दी तो इसको फल क्या होगा कहा प्राणि आपत्ति कर्म समृद्धि फल या तो प्राणिभाव की प्राप्ति मरने के बाद हिरण्य गर्भ भाव को प्राप्त होगा प्राण मान हिरण्य गर्भ बनेगा ऐसा होगा अथवा कर्म समृद्धि कर्म की समृद्धि होगी जो कर्म हो रहा हो ये फल होगा बता दिया समझ हो गया है यह रखते हैं आगे प्राणच्रोत्रोकंद्रििया चर्वाणी सर्व ब्रह्मया कुया मा